श्री लीला प्रसंग भक्तों के साथ श्री राम देव गोपाल की माँ का पूर्व इस प्रकार की स्थिति दुर्लभ है, कहकर श्री देव द्वारा प्रशंसा तथा उनको शांत करना। उसी दिन से अघोर मणि वास्तव में ही गोपाल की माँ बन गई तथा श्री रामकृष्ण देव भी उनको इसी नाम से पुकारने लगे श्री रामकृष्ण देव गोपाल की माँ की इस अद्भुत स्थिति को देखकर अत्यंत हर्ष प्रकट करने लगे तथा उन्हें शांत करने के लिए उन्होंने उनके वक्षस्थल पर हाथ फेरा तथा कमरे में जो कुछ अच्छी खाद्य सामग्रियां थी वे लाकर उन्हें खिलाने लगे खाने के समय भी भाभा में ब्राह्मणी कहने लगी बेटा गोपाल तुम्हें दुखिया माँ तुम्हारी दुखिया माने इस जन्म में बहुत दुख से अपना समय बिताया है तकली से सूत काट जनेऊ बनाकर बेच कर, अब उसने अपना निर्वाह किया है इसीलिए आज तुम क्या इतना प्यार कर रहे हो सारे दिन अपने समीप रख स्नान भोजन आदि कराकर उन्हें कुछ शांत करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव ने सायंकाल से कुछ पूर्व गोपाल की मां को कामारहाटी भेज दिया लौटते समय भावदृष्ट बालक गोपाल भी पहले की ही तरह ब्राह्मणी की गोद में चढ़ उनके साथ चल दिया घर वापस आकर गोपाल की माँ पूर्व अभ्यास जप करने बैठी किंतु उस दिन जप करना कैसे संभव था जिनके लिए जप तथा इतने दिनों तक चिंतन किया गया है वे ही तो उनकी आँखों के सम्मुख नाना प्रकार के कौतुक तथा प्रेमपूर्ण आचरण कर रहे थे बाध्य हो ब्राह्मणी उठ बैठी तथा गोपाल को लेकर तखत पर बिछे हुए बिस्तर पर जा लेटी ब्राह्मणी जैसे तैसे प्रतिदिन सो जाया करती थी सिरहाने के लिए कोई तकिया तक नहीं था उस दिन सोने के पश्चात भी उन्हें शांति नहीं मिली बिना बिना तकिया के गोपाल कुल बुलाने लगा तब विवश वो अपनी बाई भुजा पर गोपाल का मस्तक रखकर इधर उधर की बातें करती हुई ब्राह्मणी उसे शांत करने लगी वे बोली बेटा आज इसी तरह सो जा सुबह होती ही मैं कलकत्ता जाकर भूतों से गोविंद बाबू के ज्येष्ठ कन्या से कहकर तुम्हारे लिए नरम रुईदार एक तकिया बनवा लाऊंगी यह पहले ही कहा जा चुका है कि गोपाल की माँ अपने हाथ से रसोई बनाकर ध्यान में गोपाल का भोग लगाने के पश्चात तब भोजन किया करती थी उपरोक्त घटना के दूसरे दिन शीघ्र ही शाक्षात गोपाल के लिए भोजन बनाने के निमित्त वे बगीचे में सूखी लकड़ी बीनने लगी उन्होंने देखा कि गोपाल भी उनके साथ वहाँ जाकर लकड़ी बीन रहा है तथा लाकर रसोई घर में रख रहा है इस तरह माँ बेटा दोनों ने मिलकर लकड़ी एकत्रित की तदनंतर रसोई बनने लगी उस समय भी चंचल गोपाल कभी उनके निकट बैठकर तथा कभी पीठ पर सवार होकर सब कुछ देखने लगा तथा नाना प्रकार की बातें एवं कितने ही प्रकार के प्रेम में आचरण करने लगा ब्राह्मणी भी कभी मीठी बातें कहकर उसे शांत करने लगी तथा कभी फटकारती भी रही इस घटना के कुछ दिन बाद गोपाल की माँ एक दिन दक्षिणेश्वर गई हुई थी श्री रामकृष्ण देव से मिलने के पश्चात नौबत खाने में जहाँ श्री माता जी रहा करती थी जाकर वे जप करने बैठी नियमित जप समाप्त कर प्रणाम करने के पश्चात वे उठा उठी ही रही थी कि उसी समय पंचवटी से श्री रामकृष्ण देव वहाँ आकर उपस्थित हुए उनको देख श्री राम कृष्णदेव बोले अभी तक तुम इतना जप क्यों किया करती हो तुम्हारा तो बहुत दर्शनादि हो चुका है गोपाल की माँ क्या गोपाल की माँ क्या मैं जप नहीं करूँ मेरा सब हो चुका है श्री राम देव। सब हो चुका है